महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुर्दशो चतुर्दशोध्याय ऋषियों का अंतर ध्यान होना भीष्म आदि का श्राद्ध करके युधिष्ठि आदि का हस्तनापुर में जाना तथा युधिष्ठिर के धर्म राज्य का पर्णन व सम्पाणवाच एवं के बहुधवाक्ये मनुभ तपोधर समाश्वस्त राज अथ अच्छा बंधो यधिष्ठ सोनुनी भगवता विष्ठरव साइपा कृष्णन देवस्था विपु नारदेनाथ भी कुलना च पार्थिव कृष्णया सह दिन धीमता अन्न पुरुषव्याघ्रमण शास्त्रि जजहाोकज दुखम संतापम तयमान वैश्व पाजी कहते राजन राजन स्त्रुकार साक्षात्ष्ट श्रवा अर्थात विस्तृत यशवा भगवान श्रीकृष्ण श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास देवस्थान नारद भीमसेन नकुल द्रौपदी सहदेव बुद्धिमान अर्जुन तथा श्रेष्ठ और शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों एवं के द्वारा समझाने पर जिनके भाई बंधु बारे गए थे उन राजी युधिषि का मन शांत हुआ और उन्होंने शोक जनित दुख तथा मानसिक संताप को त्याग दिया अर्थ्यामाश्च ब्राह्मणा कृत्थ प्रत कार्याणी बंधूना च पुनर्नपह अन्वसा सच्चरमात्मा पृथिवी सागरांबरां तदनंतराजा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया और मरे हुए बंधु बांधवों का श्राद्ध करके वे धर्मात्मा नरेश समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने लगे प्रशांत चेता कौरव्य स्वराज्यम प्राप्त केवल व्यास नारदान्रवीण चित्त शांत होने पर केवल अपना राज्य ग्रहण करके नरेश ने राज्यग्रहणकर्कशी नारद तथा अन्यान से कहा आश्वास तो हम आश्वासम प्रागृद्धवद्दे मिपुंग सूक्ष्म इह विद महानुभाव आप सब लोग वृद्ध और मुनियों में श्रेष्ठ हैं आपकी बातों से मुझे बड़ी मिली है अब मेरे मन में पुरस्कृत्याद्यवत सपा श्याम हे मक इधर पर्याप्त धन भी मिल गया जिससे मैं भली भाती देवताओं का जयम भी कर सकूंगा अब आप लोगों को आगे करके हम लोग उस धन को अपनी यज्ञाला में ले आवेंगे हिमवंतुप्ता गिताचर्यो हृदय ते दिवस तम दिश्रेट मता पितामह हम लोग आपसे ही सुरक्षित होकर हिमालय पर्वत की यात्रा करेंगे सुना जाता है वह प्रदेश अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ है तथा तो भगवता चित्रम कल्याण बहुभा देवर्षि नारदे देवस्थाने तो देवस्थान च आपने देवर्षि नारदे तथा मुनिवर देवस्थान ने बहुत सी अद्भुत बातें बताई है जो मेरा कल्याण करने वाली है नाभाग देय पुरुष कश्चि जो प्राप्तशाली नहीं है ऐसे कोई भी पुरुष संकट में पड़ने पर आप जैसे साधु सम्मानित हितैषी गुरजनों को नहीं पा सकता एवं मुक्तास्तु तेरा सर्व महर्षि अभ्य अनु राज्य ततो प्रभु राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करने पर सभी महर्षि राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति ले सबके देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए फिर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठि उन्हें विदा करके वहीं बैठ गए एवं ना महा काल सन्वर्त कुरता शौचकारिया भी धने तदा भीष्म की मृत्यु के पश्चात शौच कार्य संपन्न करते हुए पांडवों का कुछ काल वहीं व्यतीत हुआ महादान दीस्म कर्ण पुरुणाम सहित धतराष्ट्रेन सोर्धिकेट धृत्राष्ट्र सहित उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरवशियों के निमित्त औधदयी क्रिया अर्थात श्राद्ध में श्राद्ध में ब्राह्मणों को बड़े बड़े ध्यान दिए ततो तथोदत्ता बहुत विप्रिए पांडवर्षभ धृतराष्ट्रम पुरस्कृत विभिद ग सा तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को आगे करके अश्चिनापुर में प्रवेश किया साम स्वास पितरम प्रज्ञाचक्षु चक्षु समे अन्वशारद वय स धर्मात्मा पृथ्वीं भ्रातृभ धर्मात्मा राजा युधिष प्रज्ञा चक्षु पितृभ्य महाराज त्राष्ट्र को सांत्वना देकर भाइयों के साथ पृथ्वी का राज्य करने लगे यथा महाराज रामो दास तो भरत सिंह जैसे महाराज मनु तथा तो दघुनंदन श्री राम ने इस पृथ्वी का पालन किया था उसी प्रकार धर, भरत सिंह युधिष्ठिर भी भूमंडल की रक्षा करने लगे ना नाधर्म्यम अभवत तथा सर्वधर्म ऋचि जन बभुवन शार्दूला यथाकृत युग तथा उनके राज्य में कहीं कोई अधर्म युक्त कार्य नहीं होता था सब लोग धर्म विषय रुचि रखते थे पुरुष सिंह जैसे सत्ययुग में समस्त प्रजा धर्म प्रजाधर्मपरायण नहती थी उसी प्रकार उस समय द्वापर में भी हो गई थी करीमा सन्नम आविष्ट निवास्यपनंदन भ्रातृतो दे कलियुग को समीप आया देख बुद्धिमान रूपनंदन जुधिष्ठ ने उसको भी निवास दिया और भाइयों के साथ वे धर्म बल थे अजय होकर सोहा पाने लगे व वर्ष भगवान देव कालोशे यथेसित निराय जगद्भूत चित्रपाशेन किंचन मेघवान भगवान परजन देव उनके राज्य के प्रत्येक दशा में यथेष्ट वर्षा करते थे सारा जगत रोग शोक से रहित हो गया था किसी को भी भूख प्यास का थोड़ा सा भी कष्ट नहीं रहता होगा रहा होगा आधीन नस्ते मनुष्याण व्यसने नाभुवन्मति ब्राह्मण प्रमुखा वर्णा तेधर्मोत्तरा धर्म सत्य प्रधानस्त सत्यम संविधयान्व मनुष्यों को मानसिक व्यथा नहीं सताती थी किसी का मन दुर्व्यसन में नहीं लगता था ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग स्वधर्म को ही उत्तम उत्कृष्ट मानकर उसमें लगे रहते थे तभी मन, मंगल युक्त थे धर्म में सत्य की प्रधानता थी और सत्य उत्तम विषयों से युक्त होता था धर्म आसन सद्भि श्री बाला वृद्धकान वर्णाश्रमान पूर्व सकलहारि रक्षण दक्षिण धर्म के आसन पर बैठे हुए युधिष्ठिर सत्पुरुषों स्त्रियों बालकों रोगियों बड़े बूढ़ों तथा पूर्व पूर्वनिर्मित सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्मों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहते थे आवृत्ति वृत्ति यज्ञार्थ दीपित अबूष्मिक नही कम कंकृत स्वार्थ बस जो जीविकाहीन ऋषियों को जीवन का जीविका प्रदान करते यज्ञ के लिए धन दिलाते तथा अनान अनान्य उपायों द्वारा प्रजा की रक्षा करते थे इसको सब प्राप्त ही था अतः इन लोग का सारा सुख तो सबको प्राप्त ही था पर लोग का भी वह नहीं रह गया था उनके शासनकाल में सारा उनके शासन लिए यथा जगत स्वर्ग लोग के समान सुखद हो गया था सदैव यहाँ का एकाग्र चित्त एकाग्र सुख स्वर्ग से भी विशिष्ट एवं एक उत्तम था नार्य पतिव्रता सर्वंकृत संयोक्तृता स्वगुण भभु प्रति उनके राज्य के सारी स्त्रियां पतिवृता रूपवती आभूषण से विभूषित और शास्त्रोक्त सदाचार से संपन्न होती थी वे अपने उत्तम गुणों द्वारा पति की प्रसन्नता को बढ़ाने में बढ़ाया बढ़ाने में कारण होती थी पुमांस पुण्यशीलाढ्या धर्म अनु अनुब्रता ओ न कुरे का पुरुष पुण्यशील अपने अपने धर्म में अनुरक्त और सुखी थे वे कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी नहीं करते थे सर्व सभी स्त्री पुरुषदा प्रिय वचन बोलते थे मन में कुटिलता नहीं आने देते थे शुद्ध रहते थे और कभी थकावट का अनुभव नहीं करते थे भूषिता कुंडल हारयूत्र कही सुबास पृथ्वी तले उन दिनों प्राय भूतल के सभी मनुष्य कुंडल हार कड़े और कर्शनी से विभूषित थे सुंदर वस्त्र और सुंदर गंध से सुशोभित होते थे सर्वे ब्रह्मविदो विप्रा सर्वत्र पर बलिपलित ही ना सुखिन दीर्घ जीविना सभी ब्राह्मण ब्रह्मविद्ता और समस्त शास्त्रों में परिनिष्ठित थे उनके शरीर में झुरियाँ नहीं पड़ती थी उनके बगल सफ़ेद नहीं होते थे और वे सुखी दीर्घ जीवी होते थे इच्छा अनुभव इच्छा न जायतेत्रणे न मनुष्याण महाराज मर्यादा सुव्यवस्थित महाराज मनुष्यों की इच्छा पराय स्त्रियों के लिए नहीं होती वर्णों में कभी संकरता नहीं आती थी और सब लोग मर्यादा में स्थित होकर रहते थे तस्मिराजे मृगभ्याल सरिशाह अन्याम अभिन्न चाणी सुना भाषंते कदाचन राजेंद्र युधिष्ठिर के शासनकाल में हिंसक पशु सर्प बिच्छु आदि न तो अप्सराओं में और न दूसरों को ही कभी बाधा दिखता था गाव गाव सुकोदराश का गौवी बद धुए दूध देती थी उनके मुख पूछ और उधर सुंदर होते थे किसान आदि उन्हें पीड़ा नहीं देते थे और उस, उसके बचले भी निरोगी होते थे अवध्य काला मनुजा पुरुष क्रमात्षदेशु देवशास्त्र यह उस समय के सभी मनुष्य अपने समय को व्यस्त नहीं जाने देते थे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों में क्रमशः प्रवृत्त होते थे शास्त्र में जिनका निषेध नहीं किया गया है उन्हीं विषयों का सेवन करते और वे शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए सदा उद्यत रहते थे सुवृत्ता वृषभा पुष्टा सुस्वभा अतीब मधुर शब्द स्पर्श्चाति सुखम दूपम दृष्टिक्षम द्रव्यम मनोज गंधवद उस समय के बैल अच्छे चाल ढाल वाले पिष्ट पुष्ट अच्छे स्वभाव वाले और सुख की प्राप्ति कराने वाले होते थे उन दोनों शब्द और स्पर्श नामक विषय अत्यंत मधुर होते थे रस बहुत ही सुखद जान पड़ता था रूप दर्शनीय एवं भ्रमणीय प्रचित होता था और गंध नामक विषय भी मनोरम जान पड़ता था धर्म धर्मार्थ काम संयुक्त भोक्षाभ्युदयम साधनं प्रहलाद पुण्यं तम्यं तम संबूवाथ सबका मन धर्म अर्थ और काम व्य लग्न मोक्ष और अभ्युदय के साधन में तत्पर आनंदजनक और पवित्र होता था स्थावरा बहुपुष्पाढ़ फल छाया सुस्पर्शा विषहीपत्र प्ररोवर अर्थात वृक्ष बहुत से फूलों से सुशोभित था फल और छाया देने वाले होते थे उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता है और वे जिससे हीन तथा सुंदर पत्र छाल और अंकुर से युक्त होते हैं थे सर्वे सर्वेशा चेष्टा भूसता पुवर्जिता यथा प्रभु वराज तद्वृत्त वृत्नम्भवि सबकी चेष्टे मन के अनुकूल होती थी, पृथ्वी पर किसी प्रकार का संताप नहीं होता था राजसी युधिष्ठिर स्वयं जैसे आचार विचार से युक्त थे उसी का भूतल पर प्रसार हुआ था क्षण समिण सर्वे बहुत समस्त पांडव शुभलक्षणों से संपन्न धर्म के धर्माचरण करने वाले और बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहने वाले थे उनका दर्शन सभी को प्रिय था सिंघोर क्रोधा तेजोन्विता आजान बाह तर्वेदान शिला उनकी छाती सिंह के समान चौड़ी थी वे क्रोध व विजय पाने वाले और तेज एवं आलसे से संपन्न थे उन सबकी पूजाए उन सबकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी वे सभी दानशील एवं जितेंद्री थे तेजु सां ते सुसा सत्सु धर्म धरण ऋतभ स गुणू बभू सुखोदया वर्तंते पांडव जब स्पृथ्वी का शासन कर रहे थे उस समय सभी वस्तुएं अपने गुणों से सुशोभित होने के होती थी। से सहित समस्त ग्रह सबके लिए सुखद हो जाते थे महे सस्य प्रब्र बहुलाम सर्वरत्न गुणोदया काम दुग्धे नुब भोगान फलती स्म सहय पृथ्वी पर खेती की उपज बढ़ जा गई थी सभी रत्न और गुण प्रकट हो गए थे कामधेनु के समान बार ग्रहों वह ग्रह प्रकार के भोग रूप फल देती थी किताब पूर्वम म मनवादि कृता पूर्व मर्यादा मानवेश अनक्रम्यता सर्वा कुलेशु सम अन्वशा संतराजान धर्मपुत्र प्रियंकर पूर्व काल में मनु आदिराज ने मनुष्यों में जो मर्यादा स्थापित की थी उन सबका था सुलोचित सुंदरों का उल्लेख करने कर, ना करते हुए होमंडल के सभी राजा अपने अपने राज्य का शासन करता था करते थे इस प्रकार सभी भोपाल धर्मपुत्र का प्रिय करने वाले थे महाकुला धर्मिष्ठा वर्धयतों विशेषतः मनोप्रणीतः कृत्या तेन शासन वसुंधराहम धर्मित राजा श्रेष्ठ कुलों को विशेष प्रोत्साहन देते दे थे वे के बनाए हुए हुई राजनीति राज के अनुसार इस परो का शासन कर लिया राज धर्मोकम राजवृत्ता पृथ्वी पर राजाओं के बर्ताव सदा पर्वत सदा धर्मानुकूल होते थे प्राय सब लोगों की बुद्धि राजा के ही वर्ताव का अनुसरण करने वाली थी एवं भारतवर्ष स्व राजा स्वर्गम श्रेन्द्रवत अं। स सा सृष्ण नाम साधम गुप्त कांडी वह जैसे इंद्र स्वर्ग का शासन करते हैं उसे प्रकार गांधी धारी अर्जुन थे सुरक्षित राज्य राजवान श्री कृष्ण के सहयोग से अपने राज्य भारतवर्ष का संसा शासन करते थे महाभारत अश्वेद के परमढ़ परमढ़ी अध्याय तो तो इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में चौदहवा अध्याय पूरा हुआ